प्रसार भारती अभिलेखार की प्रस्तुति सबा बहार दौर का अनमोल खजाना हमारे आज के मेहमान बहुत ही खुशकिस्मत हैं ऊपर वाले ने दिल खोलकर उन्हें शोहरत और कला दी है मिलिए हर दिल अजीज हीरो मिस्टर इंडिया अनिल कपूर से नमस्कार क्या कहा आपने मिस्टर इंडिया देखिए तब जी आप मुझे मिस्टर इंडिया का खिताब मत दीजिए क्योंकि क्या है ना मुझे यहाँ बम्बई में रहना है हिंदुस्तान में रहना है मैं मिस्टर इंडिया नहीं हूँ मैं अनिल हूँ और छोटे मोटे रोल्स करता हूँ कभी कभी हीरो का रोल भी मिल जाता है आजकल मुझे अच्छे? और मैं भगवान की दया से हीरो बन गया हूँ <laughs> लेकिन आपको मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मैं हीरो बन जाऊंगा सच कह कह रहा रहा कसम से कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं इसका क्रेडिट आप किसे देंगे ऊपर वाले में तो दे दिया, आप जरा बोल के वजाहत करके खोल के बताइए कि मैं क्या कहूँ आपसे ये चीज़ है कि एक्टर बनना और स्टार बनना ये सही बात है कि ये तो बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे कुछ एक्टर ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक्टर बनते हैं स्टार नहीं बन सकते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टार बनते हैं मगर उन्हें कभी ये नहीं कहा जाता कि वो एक्टर अच्छे हैं या एक्टर हैं स्टार एक्टर का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है और मेरी खुश नसीबी और एक्टर भी हूं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं अपने चाहने के... और भगवान को आपने दिया सही बात है इसमें आपकी मेहनत या आपकी लगन या आपकी जद्दोजहद शामिल नहीं ये इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी मुझे और किस्मत का साथ था मगर मेहनत भी मैंने बहुत की ये मैं झूठ नहीं कहूँगा कि सिर्फ किस्मत की वजह से मैं जो कुछ भी हूँ आज हूँ मैंने मेहनत बहुत की और मैं ये समझता हूँ कि मेहनत का ही फल है कि आज मुझे लोग ये कहते हैं कि आप स्टार भी हैं और एक्टर भी हैं पहले पहले कुछ लोग ये भी कहते कि तू उतना ज्ञानी क्या है कि तू एक्टर बहुत अच्छा है मगर तू स्टार नहीं बन सकेगा देखिए जब कोई मुझे मुझे ऐसा बोलते कि कि तू नहीं बन सकेगा तो तो बहुत ही गुस्सा आता है है तो है फिर मैं वो बन के बताता आपकी आप के कि आप मेरे यार सबके सामने हाथ हाथ उठाएं उठ जाता चाहे कयामत आ जाए हम समझा, तुम यही रहेंगे हजरत जसपाल जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए मैंने छोटे छोटे रोल से अपना करियर शुरू किया एक बार कहो का मैं काम किया हमारे तुम्हारे और काफी ऐसी फिल्में थी शक्ति में छोटा सा रोल किया फिर वो सात दिन मशाल ये सारी फिल्में करते करते करते फिर साहेब और मोहब्बत करमाम फिल्म करते करते पर जो कुछ भी है जितनी भी मेरे कुछ पंद्रह या सोलह फिल्में रिलीज हुई है कुछ चार पांच साल से मैं काम कर रहा हूँ आपके पिताजी भी प्रोड्यूसर आपके भाई भी प्रोड्यूसर जब घर की प्रोडक्शन थी तो करने की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे आपको तो प्रोड्यूसर की जिंदगी बहुत ही आसान होती है मेरे पिताजी ने काफी फिल्में बनाई पाँच छिल्म बनाई मगर वो ये नहीं था कि वो अफोर्ड कर सके मुझे मेरे साथ एक फिल्म बना सके और मुझे एक हमेशा एक जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने काफी लोगों को काफी एक्टरों की बुक्स पढ़ी में सुना है मैं हमेशा ये चाहता था कि छोटे छोटे रोल से मैं एक बड़ा सितारा बनूं बड़ा स्टार बनूं जैसे कि कि मैंने मैं ये सोचता था कि एक छोटा सा रोल मैंने किसी फिल्म में किया और वो रोल देख के वो शॉर्ट देखे कोई बड़ा राइटर या बड़ा डायरेक्टर मुझे देखे और बोले ये लड़का ये अगर इसमें बहुत दम इसको ले लो तो मुझे ये सपनों में आता था ये सपने रात को मैं सोता तो मुझे ऐसा आता था तो मैंने सोचा कि मैं छोटे-छोटे छोटे-छोटे रोल्स करूंगा दो-तीन फिल्में की ऐसी क्योंकि पिता मैं तो तो तो मैंने तो पिताजी ने मतलब ब्लैंकली बोल दिया उन्होंने की भैया अनिल तेरे साथ तो मैं फिल्म नहीं बना सकता वो सात दिन कैसे बन गई वो सात दिन बनी है ये तीन चार फिल्में मुझे मिल चुकी थी जब वो सातिन बनी जैसे कि मैंने हमारे तुम्हारे एक बार कहो और सत्यू की फिल्म कहाँ कहाँ से गुजर गए ये फिल्में मुझे मिल चुकी थी फिर रमेश सिप्पी की शतरंज ये एक फिल्म वो भी मिली थी और एक आध और फिल्म थी दो तीन फिल्में और ये चार पांच फिल्मों के बाद जब मेरा इंडस्ट्री में ये लोग कहने लगे कि ये लड़का जो है ये काम जानता है ये फिल्मों में काम कर सकता है इसमें है कुछ बात है उसके बाद फिर? उसके बाद फिर हमने एक फिल्म बनाई हम पांच अच्छा हम पांच से हम पांच में मैं प्रोडक्शन में था वो डेढ़ दो साल जो गुजरे प्रोडक्शन में बहुत बुरे गुजरे अब क्या बताए मुझे नफरत है प्रोडक्शन से मुझे अरे? नफरत थी कि मैं जिंदगी में कुछ भी बनूंगा मगर प्रोड्यूसर नहीं बनूंगा वो सात दिन वो पहली फिल्म थी जिससे आप बिल्कुल लाइम में आ गए और उसमें आपने एक बहुत ही भोले-भाले सीधे-सादे, बल्कि अगर मैं ये कहूं, तो गलत ना होगा कि की हाँ तक लड़के का रोल रोल किया, जो कि आप आप? जाती जाती ज़िंदगी ज़िंदगी में में बिल्कुल नहीं। क्या कहा बहुत स्मार्ट। स्मार्ट थैंक यू। ये, रोल जो वो दिन ये फिल्म मेरे भाई साहब ने, ने मद्रास से खरीदी इसके अपना जो जिन्होंने कहानी लिखी है वो बहुत ही फेमस डायरेक्टर एक्टर स्टोरी राइटर है वहाँ के भाग्य के भाग्य तो ये फिल्म रिलीज होने से पहले मेरे भाई साहब ने खरीद ली और वो रोल एक एक मिडिल एज आदमी का रोल था एक जो एक आदमी है जो लड़का है मतलब आदमी है जो गांव से शहर आता है, है। म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए तो जब वो कहानी खरीदी तो लोगों ने यह कहा कि ये रोल के लिए अनिल जो है बहुत छोटा ही इज़ वेरी यंग बहुत ही छोटा है इसकी उम्र बहुत कम कम है इस रोल के लिए तो तो बेवकूफी कर रहा है इस को तो बड़ी मुश्किल से हमें पैसा मिला फिल्म बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म खरीद नहीं रहे थे मगर ये फिल्म मेरे भाई साहब ने सिर्फ ये कहा कि इस फिल्म में तू जो ये रोल है ये फिफ्टी परसेंट तू इसको निभाया तो ज़िंदगी भर तुझे काम मिलेगा ये ऐसा रोल रोल है और मैंने मैंने वो रोल किया पहले दिन जाके मैंने अपने बाल भी काट और इतना बुद्धू भी मत बनो थोड़ा कैमरा के आगे थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए अच्छा। तो मैं कुछ ज्यादा ही क्या होता है किरदार में घुस जाता हूँ तो उन्होंने बोला हु� तू बाहर निकल किरदार से मैं बाहर निकला तो वो फिल्म की मेहनत की उसमें थोड़ा सा पंजाबी मुझे बोलने नहीं आती थोड़ी बहुत आती है मेरे माँ बाप जो हैं पंजाबी घर में बोलते हैं मगर फिर भी मैं हिंदी बोलता था बंबई में पैदा हुआ बंबई भाषा ज़्यादा बोलता हूँ तो थोड़ी बहुत पंजाबी सीखी उसमें और पंजाबी बोली और वो रोल अपन को माफ करना गुरु वो बेचारी तरह तरह से अपना प्यार जलाती हम पे मगर ना समझ पर रहते हम गाना भी गाते हैं क्या उल्लू हैं अकल के कोलू हैं क्या करें मजबूरी है और तू कभी-कभी ज़िंदगी में कोई एक बड़ी जबरदस्त ऑफर मिल जाती है है लेकिन बाद में पता चलता कि पत्ता कट गया तकने वाला आया और किसी ने छीन लिया चाहे वो इंसान हो या कुदरत हो आपके साथ कभी ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा इतनी बार हुआ है हुँ? इतने पत्ते कटे हैं कि दुनिया में शायद पत्ते ही नहीं होंगे <laughs> <पते गटे> <laughs> काफी फिल्मों में हुआ ऐसे कि ऐसा लगा कि ये ये मिली मिली ये ये ये निकल गए फिल्म मिला इतना कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने खुश हो गया मेरा हाँ तो ये ये मिलना, मिलना, तो काम नहीं बिल्कुल साहब ऐसा भी होता ये फिल्म बना रहे थे मशहूर डायरेक्टर शोले के डायरेक्टर मिस्टर रमेश सिप्पी और लिख रहे थे मशहूर राइटर मिस्टर जावेद अख्तर जिनका मेरे करियर में काफ़ी हद तक काफ़ी हाथ है उन्होंने मुझे जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि कोई छोटा सा रोल कोई चीज़ कोई देख ले तो उन्होंने मेरा ये काम देखा था एक बार का हो में और एक तेलुगु फिल्म में अच्छा। और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया रमेश सिप्पी के पास तो रमेश जी ने मुझे देखा और उन्होंने कहा डन कर दिया मुझे कि भाई तू इस फ में जो छोटा सा रोल है तो कर ले और मैं वो उस अनाउंसमेंट से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा और उस अनाउंसमेंट से ही मुझे मतलब मेरे घर वालों को हिम्मत पड़ी कि वो फिल्म बना सके वो उस साथ अच्छा रोन अच्छा तो उस वक्त तो वो ऑफर बड़ी जबरदस्त जबरदस्त थी भाई मौका मिला था अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का तो वो फिल्म तो बनी नहीं तो मैं क्या कहूँ आपसे दुखी हो गया और क्या कर सकता था आप बिलीव कर सकते हैं कि वो आखिर फिल्म मेरे साथ ही बनी ही। हाँ। और उस फिल्म का नाम है आप लोगों ने देखी होगी पता नहीं आपने देखी है है कि नहीं फिल्म का नाम है मेरी जंग तो मैं शतरंज में छोटा सा रोल कर रहा था और अम, मेरी जंग में मुझे फिर वही फिल्म वही कहानी मेरे साथ बनी और मैंने वो रोल किया तुमने माँ की बातें देखे तुमने माँ के सपने की उम्मीदें आज तक मांग में सिंदूर लगाए जिंदा जबकि मेरा निर्दोष फांसी के तख्ते पर खत्म हो गया उस ठगराल की वजह से आज तक हम मुसीबतें झेल रहे हैं ठगराल। तो ये अच्छा तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट को आपने हजम कैसे कर लिया क्या रिएक्शन हुए वो मेरी जंग हा? वो जब मुझे फिल्म मिली तो मेरे ख्याल से मैं क्या बताऊँ आपसे मैं एक चीज जिससे बहुत घबराता था वो चीज मैंने कर ली क्या वो चीज मैंने शादी कर ली अच्छा खुशी हाँ। <laughs> खुशी में खुशी में तो मैंने कहा कि अब तो शादी कर लेनी चाहिए ये फिल्म मिल गई अब कौन रोक सकता है भैया तुम तो निकल गए लेकिन आपको लगा नहीं की वो उस वक्त शादी करना एक बहुत बड़ा रिस्क था हाँ सबने कहा की बहुत बड़ा रिस्क है मगर मैं जैसे आप जो कहते हैं ना जो अगर मुझे कोई डराता है मुझे करेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा तो मैं वही करता हूँ उन्होंने कहा कि तू तू शादी करेगा तो आपने वो सात दिन में एक भूले भाले लड़के का का काम किया लेकिन बाद में जो आपने फिल्म की वो रोल आपको बिल्कुल ही अलग और मुख्तलि इस भीड़ चाल से आप बचे कैसे मशाल जो फिल्म थी वो मेरे करियर की सबसे ये कहा जा सकता है अहम फिल्म है मतलब वो मेरे मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था तो वो फिल्म जब यूसी मैं जब से मैं पैदा हुआ बचपन से मेरे पिताजी जो थे वो के साहब जिन्होंने मुगले आजम बनाए उनके साथ असिस्टेंट थे और उनके वन वो नौकरी करते थे तो जब भी हम शाम को बैठते थे खाना खाते थे और साथ में बैठते थे तो सिर्फ एक ही बात होती थी एक ही एक ही बात वो होती थी दिलीप कुमार कि कुमार ये करता है, है यूसु साहब ऐसे एक्टर है यूसु साहब ये हैं वो है ये हैं, वो हैं तो मतलब मैं कभी जिंदगी में सुन दो हमारे लिए भगवान थे तो जब मुझे ये मौका मिला काम करने का तो आप इमेजिन कर सकते मेरा क्या हाल हुआ हो क्या हाल थी? मोहरत हुआ पहला दिन ही मेरा जब सबसे पहले तो मैंने जब कहानी सुनी कि ये रोल है तो मेरे को पसीने छोड़ गया मैं कसम खुदा की कह रहा हूँ आपसे कि उस वक्त जब मैंने वो कहानी सुनी होगी मेरा दो किलो वज़न कम हो गया पसीने पसीने इतने छोड़ गए कि मैं ये रोल कर कैसे सकता हूँ और इनके साथ मैं काम कैसे करूँगा मगर सब कहा हौसला दिया जावेद साहब ने कि भैया ये रोल आप ही करेंगे ये रोल आपका ठीक है करते हैं तो मैंने वो स्क्रिप्ट ली और रदार में आज आजकल तो बड़ा जबरदस्त फैशन चला हुआ है मल्टी स्टार्स फिल्मों का हाँ जी जहां पे स्टार्स तो हमको नजर आते है हाँ। लेकिन एक्टर के लिए कितनी गुंजाइश बचती है देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि मल्टी स्टार चाहे वो फिल्म के अंदर पच्चीस हीरो तीस हीरोन लेना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए की आप उस रोल में कुछ कर सकते हैं की नहीं हर एक्टर का कोई ना कोई आइडियल होता है आपका भी कोई आइडियल है और अगर है तो किस हद तक पसंद की की हद हद तक तक या नकल की हद तक? तो समझी, मेरे एक नहीं मेरे हैं क्या है कि आदमी को प्रेरणा तो मिलती है काफी लोगों से मिलती है काफी एक्टर्स से मिलती है लोग से मिलती है डायरेक्टर्स से मिलती है तो आदमी इंस्पायर काफी लोगों से होता और मेरे फेवरेट एक्टर्स जो रहे हैं वो हैं राज साहब और यूसुफ साहब इनका डेफिनेटली इंस्पिरेशन तो है ही और कभी कभी कुछ सीन्स में आप फंस जाते हैं आप ऐसा लगता है ये सीन कैसा है ये सीन कैसे कर रहे हैं सीन को तो सोचता है अगर यूसुफ़ साहब ने ये सीन किया तो कैसे किया होगा या राज साहब ने यह सीन किया तो वो कैसे करते हैं या तो कोई हॉलीवुड तो अच्छा तो जितने भी आपने रोल किए हैं हाँ जी उनमें बेहतरीन किरदारे में किया है है हाँ? फेवरेट फिल्म है मेरी और उसका जो रोल था उसके साथ मैं काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई करता था मतलब वो रोल जो उस लड़के का रोल था वो मतलब एक जॉइंट फैमिली है और जो लड़का है जो हमेशा उसको लोग मजाक उड़ाते हैं उस लड़के का और कहते हैं कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा जैसे कि मेरे साथ होता था कभी कभी <laughs> अच्छा इसीलिए तो कहीं वो रोल ज्यादा अच्छा नहीं हो गया शायद सच बात है ये सच बात है मैं उस रोल के साथ क्योंकि मैंने ये फिल्म देखी थी सुबह सात बजे इसका ट्रायल था बंगाली में फिल्म बनी थी और मैंने ये फिल्म देखी और कुछ पोर्शन लेकर मैंने कहा दादा को भी ये फिल्म करूँगा मैं और उसमें कुछ सीन्स हैं कि उसका जो पिताजी के साथ जो रिलेशनशिप है जो अपने वो अपने पिताजी के लिए कुछ करना चाहता तो मेरे भी रियल लाइफ में ऐसा यह था कि मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ मैं अपने डैडी को खुश करना चाहता हूँ उनको मैं चाहता हूँ कि वो मुझे दे के खुश हूँ मैं जो कुछ भी हूँ मेरी ज़िंदगी में यही रही है की मेरे पिताजी के लिए मैं कुछ कर सकूं। तो हाँ बाप भी क्या बनकर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा किस किस को इसको मैं खुश करूँ चाहने वालों को बीवी को, के को अपने बच्चों को मेरे ख्याल से मैं बच्चों को ही खुश करूंगा बच्चों को बाप बनकर मिली है ना शादी करके मिली थी मेरी बीवी नाराज होने वाली हुँ. ना स्टार बन के तो खुशी हुई मगर जो खुशी मुझे बाप बनकर मिली है और मैं आपसे कह सकता हूँ जो बच्चे प्यार देते हैं आपको वो कोई नहीं दे सकता है। एक्टर जो हैं वो इतने जबरदस्त एक्टर बन जाते हैं कि ज़िंदगी में भी एक्टिंग करने लगते हैं लेकिन पागल आती हूँ <laughs> आप देखते वैसे में हूँ थोड़ा सा थोड़ा सा मेरा ढीला है थोड़ा सा थोड़ा सा बिंदास अब बस आप कहेंगे ना मगर लोग तो समझते हैं, मैं पागल हूँ <laughs> तो कभी कभी ये भी होता था कि जैसे कि मुझे, मुझे आदमी मैं तो मैं कभी कभी ये जो होता ना जो आप देख रहे हैं ये पर ये आपकी सुस्ती तो बड़ा रंग लाई है लोगों का ख्याल है कि इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हाँ, तो इसकी वजह से भी कभी कभी बोलते यार्मल आदमी कौन है यार पहली बार देख रहा हूँ ये दाढ़ी वाला एक्टर धड़ी पे हुआ कि घूमता रहता तो ये क्या है कि मैं नॉर्मल हूं मेरा दिमाग अभी तक सही चल रहा है और मेरा पांव मेरे पाओं जो अब तक जमीन पर है, है। अच्छा। बिल्कुल जमीन पर और जमीन पर ही रहेंगे और ये भी मैं आपसे कह सकता हूं कि आप मुझे दस साल के बाद भी देखेंगे तो मैं ऐसे ही रहूंगा ये मैं आपसे वादा करता हूँ ये मेरा प्रॉमिस है कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मेरे कहते हैं दोस्त लोग हैं जो वेलवे यार तू कभी कभी कभी यार कभी तो स्टार जैसा बिहेव कर यार तू क्यों ऐसा ऐसा नॉर्मल क्यों है तू मैंने बोला नॉर्मल ये एक्टिंग नहीं है ये आदमी है, पैदा होता है ऐसा ये भी भी। ये अंदर ये खून है ये हम द वे हमारे माँ बाप ने हमको ऐसा ये अपब्रिंगिंग है एजुकेशन है समझे ना आप जो आपके दोस्त हैं यार हैं वो आपको नॉर्मल रख देते हैं कि आपने एक दो फिल्म में अच्छा काम किया घर पे आया अरे क्या काम किया आप सोचता हूँ मैं सोचता हूँ क्या काम किया घर पे पहुंचा बीवी ने बोला भाई ने बोला यार क्या बकवास काम किया तो वो आपका दिमाग सीधा सही लेवल पे ले आते हैं तो मेरा तो दिमाग खराब हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे तो मेरे घर में तो कभी कोई पसंद ही नहीं करता न्यू कमर अनिल कपूर से लेकर मिस्टर इंडिया बनने तक है हर कदम पे नए तजुर्बात हुए होंगे ये मेरी शुरुआत है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है मैं सही रास्ते पे आ रहा हूँ मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी आदमी बनना चाहता है जो कोई एक्टर बनना चाहता है कोई इंजीनियर कोई पायलट जो कुछ भी है किस्मत का साथ तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है किस्मत से किस्मत का साथ होना भी बहुत लाजमी है जरूरी है मगर मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है और एक और चीज जी अगर आपका किसी ने मजाक उड़ाया तो समझ लो कि आपकी तरक्की होनी शुरू हो गई अच्छा और और अगर आपकी लोग बुराइयां करने शुरू करें कि ये ऐसा है वो ऐसा है तो समझ लो कि आप उस दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं मतलब कि आप कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं समझे आप समझे तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपना काम करते रहो लोगों को जो कहना है कहने दो और सफलता कामयाबी आपको मिलेगी जरूर मिलेगी डेफिनेटली मिलेगी बस हमेशा मिलेगी ये जो आप कह रहे हैं समझ लीजिए कि ये मैंने आपके लिए कहा है और धन्यवाद कर दें धन्यवाद